नमस्कार आप सुन्नडे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज संडे है और बज गए हैं दोपहर के एक जी हाँ एक वस्ते ही आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब सलामी जिंदगी कार्यक्रम शुरू होता है तो आज के इस विशेष सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग आ, सीनियर सिटीज़न जो सिक्सटी हैं उनको बुलाते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों का स्वागत करते हैं और उनके जीवन के कुछ खास अनुभव आपको सुनाते हैं उनके द्वारा तो आप सभी अच्छी तरह से आनंद उठाते हैं आपके में भी आपके दादा दादी होंगे उनकी बातें भी आप सुनकर बहुत ही अच्छा फील करते होंगे और बहुत सारे आजकल के जो बच्चे हैं या हमारे जैसे जो जवान हैं उनके घर में भी दादा दादी होते हैं तो वो बड़े खुशनसीब होते हैं क्योंकि उनके साथ उनकी बातें करना मीठी मीठी बातें करना प्यार करना ये सारी चीज़ें कितना खुशनुमा जो समय बीतता है कब समय बीत जाता है कुछ पता नहीं चलता और मुझे भी ऐसा लगता है कभी कभी मैं अपने दादाजी को अपनी दादी को याद करता हूँ शो का जब रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कभी कभी दादी की दादा दी हैं दादी अब मेरे साथ नहीं है लेकिन जितने दिन भी हम उनके साथ रहे, वो बिल्कुल हर पल जो है यादगार रहा हम कितने मस्ती करते थे उनके साथ हल्ला गुल्ला करते लेकिन सब चीज़ें बिल्कुल वो एक बड़ा ही अलग था जिसके बारे में हम शायद शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं तो हमारे जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जहाँ पर हम बड़े बुज़ुर्गों के अनुभवों को सुनकर अपने जीवन को बदलाव कर सकते हैं अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं उनके अनुभवों को हम सुन अपने जीवन में काफ़ी काफ़ी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं तो इसलिए कहते हैं कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस पर फल लगते हैं और पके हुए फल जब हम खाते हैं तो कितना मीठा लगता है वैसे ही जीवन के सुखद अनुभव जो उनके पास हैं उनके पास जो अनुभव का ख़जाना है जब हम उनको सुनने लगते हैं तो हमारी जीवन में वो सुखद वो मिठास आ जाती है तो ऐसे ही खूबसूरत पलों का अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए फ़रीदाबाद से राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं और योगा टीचर हैं और सीनियर सिटीज़न क्लब भी चलाते हैं उनके साथ रहते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को उनका अनुभव सुनने के लिए तो आज हम अनुभव सुनेंगे आप सभी की तरफ से राजेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में नमस्कार मैं राजिंदर शर्मा आपसे मुताफ होता हूँ कि आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार और मैं अपने जीवन के कुछ खट्टे मिठ्ठे अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि ज़िंदगी में अगर उतार चढ़ाव ना हो तो पैरल लाइन जो होती है वो ज़िंदगी को बिल्कुल सूखा कर देती है तो इसलिए ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं बचपन एक ऐसा समा होता है जिसको कोई भी नहीं भूल सकता मैं भी अपने बचपन को कभी नहीं भुला सकता बचपन में जब छोटे थे तो ऐसे ही नंग मलंग जैसे कहते हैं घूमा फिरा करते थे कोई शर्म नहीं होती थी किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता था आज के ज़माने में हर कोई अपने आप को बन के रखता है कोई उस अवस्था में रहना भी पसंद नहीं करेगा जिस अवस्था में हम रहा करते थे गर्मी के मौसम में बगैर कमीज के ऐसे ही बनाइन में फिरते थे और ऐसे ही निक्कर जिसे पहनना आजकल लोग कम पसंद करते हैं उसमें रहा करते थे अच्छा राजेंद्र शर्मा जी मैं ये जानना चाहूँगा आप अपने माता पिता के बारे में गांव के बारे में थोड़ा सा बताइए अपनी बचपन की बातें मैं मेरे पिताजी का नाम श्री मनसा शर्मा है वो एक बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे और डिसिप्लिन थे अच्छा माता का नाम श्रीमती कमला देवी है वो कुछ कम पढ़े लिखे थे परंतु अनुभव उनको बहुत था हर बात का अनुभव कैसे घर चलाना है कैसे अपने घर को मैनेज करना है साफ़ सुथरा रखना है पिताजी ने हमारे बहुत मेहनत किया क्योंकि जब पाकिस्तान मना तो वो फिरोजपुर में पढ़ा करते थे तो उस समय बहुत दंगे हुए तो दंगों में उन्होंने आर एस किया आर एस एस में रहकर उन्होंने बहुत काम किए बहुत से लोगों की जान बचाई और यहाँ तक कि एक बार खाने के लाले भी पड़ गए तो एक दिन उन्होंने अपने मुंह से बताया कि खरबूजे दो किलो लेकर अपने सिर पर रखकर कर टोकरी में वो खरबूजे बेचने भी गए ताकि अपना जीवन यापन कर सकें अपने आप को स्टैंड कर सकें अपने आप को इस दुनिया में रख सकें ताकि ठीक प्रकार से हमारा जीवन चलता रहे उसके बाद उन्होंने एक शौक़ था उनको घड़ियाँ ठीक करने का वो कॉलेज के समय भी घड़ियाँ ठीक किया करते थे बच्चों की अच्छा। तो वो हुनर जो था वो उनके इतना काम आया जो कि उनका जीवन बन गया और बड़े होने पर वो घड़ियों का ही काम करते थे लुधियाना में हमारा बचपन भी तो किसी से आप पता करें कि ये घड़ी ठीक नहीं हो रही कहाँ होगी वो कह रहे श्री मनसाराम जी की दुकान पे चला जाओ अगर उन्होंने मना कर दिया तो ये घड़ी आप कहीं वर्ल्ड में दिखा लेना वो ठीक नहीं हो पाएगा अच्छा क्या बात है उनकी इतनी मशहूरी थी कि स्टेशन से किसी ने पूछा भाई वो घड़ियों वाले मनसाराम जी के जाना है तो वो व्यक्ति वहाँ स्टेशन से छोड़ने आया भाई ये इतने मशहूर थे भी हर कोई जानता था जबकि उन्होंने कोई मकेनिकल डिग्री नहीं ले रखी थी परंतु हर प्रकार का मकेनिकल काम वो कर लेते थे किसी प्रकार की उन्होंने डिग्री नहीं ली हुई थी परंतु काम करने में इतने सक्षम थे बड़े बड़े लोग आकर उनसे राय लिया करते थे तो मैं अपने माता पिता को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया सक्षम बनाया कि मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूँ अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सका या अपने फैमिली को अच्छी प्रकार से चला सका इसलिए माता पिता का योगदान आप भी अपने जीवन में कभी मत भूलना दुनिया में अगर परमात्मा है तो आपके माता पिता ही हैं गणेश जी ने भी अपने माता पिता का चक्कर लगा के कह दिया था कि मैंने दुनिया का भ्रमण कर लिया है तो इसलिए माता पिता को ये सेवा करना आजकल कर लोग क्या करते हैं जीते जी कोई पूछता नहीं बाद में जी भंडारा कर दिया माता के नाम का पिता के नाम का तो जीते जी उनकी सेवा कर लो जो वो ज़्यादा अच्छा है बाद में उनके मृत्यु के बाद भंडारे करना या उनकी फोटो लगवाना या उनके मूर्ति लगवाना पूजा करना पूजा करना इससे बेटर है कि आप उनके जीते जी खूब सेवा करें ताकि उनका जो है जीवन सच, सच्चे मायनों में अच्छा जीवन रहे और उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे आज मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं मैं उनको याद करके बार बार शत शत बार नमन करता हूं कि उन्होंने जो मैं पाठ पढ़ाया ईमानदारी सच्चाई मेहनत का जिसके बलबूते पर आज हम अपने आप को इस दुनिया में स्थापित कर पाए अगर वो हमें ऐसी शिक्षा ना देते शायद हम यहाँ तक ना पहुँच पाते ये उन्हीं की शिक्षा के कारण ही हम आज एक सक्षम और सफल इंसान बनने योग्य बने हैं अच्छा शर्मा जी एक और बात बताइए कि जैसे उस समय अब आपका एज 65, 62, 62 रनिंग है तो आज से 55 साल पहले शायद स्कूलिंग आपकी रही होगी तो उस समय स्कूलिंग uh, कैसी थी वहाँ के टीचर्स कैसे होते थे और अभी के टीचर्स और स्कूल के थोड़ा सा डिफरेंट जो बदलाव आया है पचास सालों में उसके बारे में बताइए उस जमाने के स्कूल नीचे टाट पर बैठ कर पढ़ाई होती थी और याद आया हमारे ज़माने में क़लम से लिखाई जाया करते थे तख्ती हुआ करती थी तख्ती को गाछी मिट्टी से पोच कर, उसे क़लम से लिखा जाता था काली शाही से अच्छा अच्छा वो काली शाही से चलती थी और उस ज़माने में होल्डर हुआ करते थे ये जी की निब है इंग्लिश लिखने के लिए है ये एच की निब है हिंदी लिखने के लिए है अच्छा। और शाही से डोका लेके अच्छा लिखा करते लिखा थे, थे। तो वो ज़माने में बहुत ही सिंपल और ये काने की कलम होती थी कलम घट के उससे लिखाई किया क्या करते थे तख्ती पर और टीचर भी बहुत सख्त हुआ करते थे आज के ज़माने में अगर कोई टीचर किसी बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा दे तो उसके पेरेंट्स आ जाते हैं भी आपने हमारे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा हमारे ज़माने में डंडा होता था खूब लंबा चौड़ा और अध्यापक हमें ऐसी पिटाई करते थे हमारे हाथ लाल हो जाते थे भाई इतनी इतनी मार पड़ती थी और किसी के माता पिता ये स्कूल में आके नहीं कहते थे कि आपने हमारे बच्चे को क्यों मारा क्योंकि टीचर का मकसद यही होता था कि बच्चे को सुधारना ना कि उसको मार के उसको कोई मज़ा आता था मज़ा नहीं आता था बल्कि उसका जीवन सफल बने सुखद बने तो इसलिए उसको सही रास्ते पर लाने के लिए फिजिकल पुनिशमेंट दी जाती थी आज के ज़माने में फिजिकल पुनिशमेंट देना एक अपराध माना गया है जिसे स्कूलों में मना भी कर दिया गया परंतु मैं मेरे विचार से वो पुनिशमेंट ही हमें शायद एक सफल इंसान बनाने में कामयाब रही जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने ज़माने के स्कूल की बातें आपने बताया और इसके साथ ही मैं जैसे कि आजकल स्कूल के बच्चे जो है जितने छोटे बच्चे होते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए जब स्कूल में जाते हैं तो आते हैं तो कुछ होमवर्क देते हैं तो माता पिता बैठ कर भी होमवर्क उनके साथ उनसे करवाते हैं या करते हैं तो आपके समय में कुछ होमवर्क वाली बातें होती तो क्या आप अपने पिता से या माता से कुछ ऐसे करते हैं <laughs> उस जमाने में ऐसी होमवर्क वाली इतना ज़्यादा स्टिक नहीं होते थे कंपटीशन भी नहीं होता था आजकल तो भी 99 परसेंट लेने या 98 परसेंट लेने या नहीं तो पीछे रह जाएंगे ये होगा हमारे ज़माने में जिसके 60 परसेंट मार्क्स आते थे वो बहुत बड़ी बात की नहीं जाती थी लोअ भाई फ़र्स्ट डिविजन आ गई सिक्सटी मार्क को बहुत अच्छे मार्क्स गिने जाते थे तो उस समय इतना होमवर्क भी नहीं मिलता था आजकल को इतना प्रेशर रहता है लो जी आज मंथली टेस्ट हो रहा है आज वीकली टेस्ट हो रहा है आज क्वार्टरली टेस्ट हो रहा है सारा साल बच्चा अपने इसी प्रेशर में रहता है कि मैंने ये वीकली का एग्ज़ाम क्लियर करना फिर मंथली का करना है फिर क्वार्टरली का करना है फिर हाफ ईयरली आ जाता है तो बच्चा बिल्कुल <laughs> फ़्री नहीं हो पाता <laughs> हम कहते हैं कि बच्चे के ऊपर इतना स्ट्रेस रहता है आज के बच्चे के ऊपर कि वो अपना जो है फिज़िकल एक्टिविटी कर ही नहीं पाता वो सारा दिन अपना पढ़ाई में ही लगा रहता है जब तक बच्चा बाहर नहीं जाएगा कहीं खेलेगा कूदेगा नहीं तो वो पढ़ाई भी इस किस काम की जो कि सिर्फ हमें किताबी कीड़ा बना दे, तो हम मैं चाहता हूं कि किताबी कीड़ा बनने के बजाय हम पढ़ाई को लाइटली लें इतना ज़्यादा बच्चों पर प्रेशर ना डालें कि वो बच्चे सारा दिन सारा साल उसी प्रेशर के अंडर काम करते रहें तो इससे बच्चे की मानसिक विकास तो होगा परंतु शारीरिक विकास नहीं होगा आजकल के छोटे छोड़ छोटे बच्चों के ऊपर चश्मे लग गए छोटे छोड़ छोटे बच्चे को अपने डायबिटिक हो गए या ब्लड प्रेशर आ गया तो इस प्रकार छोटी छोटी उम्र में बीमारियां आने का कारण यही है कि बच्चे जो है मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं भाई उनके ऊपर इतना दबाव रहता है कि मैंने ये करना मैंने फर्स्ट आना है मैंने वो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए तो टीचर भी इतना दबाव देते हैं भाई ट्यूशन रखो तो बच्चा सारा दिन पहले स्कूल, सुबह स्कूल जाएगा एक डेढ़ घंटा तो उसका बस में रहता है कि स्कूल पहुंचने के लिए फिर चार पाँच घंटे स्कूल में रहेगा फिर दो घंटे बस में घूमता है घर आने के लिए फिर शाम को ट्यूशन पे जाना है तो सारा दिन बच्चा इसी उधेड़ में रहता है कि मैं स्कूल के वो विषय सर्कल जो बना हुआ है उससे बाहर ही नहीं निकल पाता तो फिर राजेंद्र शर्मा जी आपको क्या लगता <coughs> है कि अब जो शिक्षा की प्रणाली बन गई है और इस तरह की बातें जो आपने बताया वो प्रैक्टिकल में हम देख भी रहे हैं इसमें आप बदलाव कैसे कर सकते हैं क्या चेंजेस कर सकते हैं क्या हो सकता है मेरे ख्याल से कि बच्चे के ऊपर फ्री होना चाहिए कि सबसे पहले वो कोई भी अपना सब्जेक्ट ले आजकल के बच्चों को कहते भाई तूने इंजीनियर बनना या डॉक्टर बनना है इंजीनियर और डॉक्टरी बना के राजी हैं कोई भी सेल्फ इंडिपेंडेंट कोई काम करना है वो उस बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाती मैं चाहता हूं कि बच्चे को फ्री होना चाहिए कि आप वो तो बताओ आप क्या करना चाहते हो कोई बिजनेस करना चाहते हो या इंजीनियर बनना चाहते हो डॉक्टर बनना चाहते हो या दुकानदार बनना चाहते हो तो उसको उस लाइन में जाने देना चाहिए हम बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना डालें कि भाई तूने तो इंजीनियरिंग करनी है लगा रहा बारह घंटे पढ़ने में या ये करने में जब उसका मन नहीं होगा यू कैन टेक ए हॉर्स टू द पाउंड ऑफ वाटर बट ट्वेंटी कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक बीस आदमी भी अगर घोड़े को ज़बरदस्ती कोशिश करे पानी पिलाने की नहीं पिला सकते जब तक कि उसका अपना मन नहीं होगा इसलिए जब तक बच्चा स्वयं उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा जो पढ़ रहा है तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि इस पर हम सभी को विचार करना होगा कि इस तरह से हम एजुकेशन जो सिस्टम हमारा बना हुआ है उसमें बच्चों को कम प्रेशराइज़ करें और बच्चों को अपना करियर बनाने के लिए खुद का विज़न रखें हम कोई भी करियर उनको पहले से ही अपने दिमाग से के ऊपर डिसाइड ना करें क्योंकि इससे डिसाइड करने से बच्चे के ऊपर प्रेशर भी आ जाता है और उसमें वो स्ट्रेस लेवल उसका बढ़ जाता है और बच्चे का जो नेचुरल विकास है वो शायद मुश्किल होता है और राजेंद्र शर्मा जी ने यह भी बताया कि आज जो पढ़ाई का प्रेशर है या जिस तरह का माहौल बना है उसमें छोटे छोटे बच्चों का जो है फिजिकली वो बहुत वीक भी हो जाते हैं कभी कभी चश्मा की बात आती है या फिर आ, उनके जो शुगर हो जाता, शुगर हो जाता है या अलग अलग जो बीमारियाँ हो रही हैं ये भी कई कारण जो है इस सिस्टम के वजह से भी हो सकता है जो चीज़ें हम आंखों से देख रहे हैं और आने वाले समय में अगर ये सिस्टम इसी तरह रहा तो और भी बढ़ने के चांसेस काफ़ी है तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक विचारधारा से हमें सहमत होना पड़ेगा जहाँ पर बच्चों को स्ट्रेस लेवल जो है बच्चों का कम रहे और नेचुरल उनका जो आ, करियर अपना अंदर से है वो जो बनना चाहते हैं वो बने ऐसा उनको जो है एक माहौल हमको बना के देना होगा चलिए बहुत अच्छी बातें हो रही हैं राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और भी बहुत सारी आगे बातें करेंगे लेकिन अभी हो रहा है टाइम एक छोटे से ब्रेक का जी हाँ तो चलिए ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर से मिलते हैं आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम रहो जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं बुरा हो इस मोहब्बत का बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं जिन्हें हम भूलना चाहें ती गुलाए पी थी से बुलाए किस तरह उनको कभी पी थी से कभी पी थी से छलक जाते हैं जब आंसू सू छलक जाते हैं जब आंसू वो सागर याद आते हैं जिन्हें हम भूल भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं ब थे याद की लाम चलती थी किसी के सुर्ख लब थे याद की लाम चलती थी दिए की लो मचलती थी जहाँ की थी कभी पूजा जहाँ की थी कभी पूजा वो मंदिर याद आते हैं जिन्हें हम भूल ना चाहें वो अक्सर याद आते हैं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 इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं जिन्हें हम भूल ना चाह हैं वो अक्सर याद आते हैं जिन्हें हम भूल ना चाह हैं आप सुन रहे हैं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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ राजेंद्र शर्मा जी हैं जो फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं और योगा टीचर है प्लस बहुत ही अच्छा उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी सोशल काम भी किया है सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और बहुत सारी बातें हम उनसे सीखेंगे समझेंगे और उनसे पूछेंगे भी तो अभी मैं एक सवाल जैसे कि हम लोग ब्रेक के पहले करियर पर फोकस कर रहे थे बच्चों का आज के ज़माने में तो आपके ज़माने में आप जब अपना पढ़ाई पूरा कर चुके थे उस समय करियर के लिए किस तरह की बातें होती थी क्या करियर का उस समय ऑप्शंस था क्या नौकरियां बहुत थीं या नहीं थी तो किस तरह की बातें वहां पर होती थी उस समय हमारे ज़माने में नौकरियों की इतनी आपातापी नहीं थी नहीं। आम तौर पर जो बिज़नेसमैन हैं वो अपने बेटे को बिज़नेस में एडजस्ट कर लेते थे अच्छा। हमारे पिताजी की दुकान थी तो हम भी दुकान पर बैठ के घड़ियाँ ठीक किया करते थे तो सुबह गाड़ियों का काम करते थे इवनिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो ग्रेजुएशन मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना से की इवनिंग क्लासेस में उसके बाद मैंने एम ए किया एम ए आर्या कॉलेज से किया एम ए पोलिटिकल साइंस में किया उसके बाद मैंने एम ए हिस्ट्री किया उसके बाद मैंने मोगा से बी एड किया आई रिमेंड टीचर तो उसके बाद मैंने लगभग एक वर्ष भारतीय विद्या मंदिर स्कूल लुधियाना में नौकरी की वहाँ बच्चों को पढ़ाया तो बच्चों को पढ़ाने का मज़ा मेरा कुछ अपना ही था क्योंकि बच्चों को जब मैं पढ़ाता था तो दिल से पढ़ाता था और ये नहीं कि उनको क्रैमिंग के लिए कहता था भी गोटा लगाओ तो मैं अपने जीवन की एक घटना बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था तो मेरे को एक बार दसवीं की कक्षा दी गई कि आप एक पीरियड टीचर नहीं हैं इंग्लिश का टीचर पीरियड आप पढ़ा के आइए तो मैंने वहाँ सेंटेंस ट्रांसलेशन जो थी उसका पीड़ ले लिया मैंने कहा भी एक वाक्य है मैं स्कूल जा रहा हूँ तो दस वाक्य ऐसे मैंने उनको लिखवा दिए तो कह रहे दस वाक्य तो दस मिनट में हो जाएंगे तो मैंने कहा भी इसका नेगेटिव बनाओ मैं स्कूल नहीं जा रहा <laughs> तो उसका इंटेरोगेटिव बनाओ फिर मैंने कहा इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाओ तो करते करते चालीस वाक्य हो गए इतने में स्कूल की घंटी जो लंच टाइम था उसका हो गया तो सब बच्चे उतावले होते हैं लंच हो तो जाएँ तो मेरी क्लास में बच्चे बैठे कहते हैं सर अभी आप पढ़ाओ आज हम जाएंगे नहीं क्या बात है? तो इतना मज़ा आया बच्चों को पढ़ने में और ऐसे ही एक बार जब पेपर चेक हुए तो मेरी क्लास के सभी बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए तो मैंने जो टीचर जिसने पेपर चेक किए थे उसको कक्षा में बुलवाया मैंने कभी कहने लगे भी किसी के मार्क्स कम आए हैं तो कृपया बताएं ताकि मैं उसको पेपर को ठीक कर लूँ तो मैंने कहा जी यहाँ तो सभी बच्चों के मार्क्स कम आए कहते ये कैसे संभव हो सकता है मैं कह जी मैंने देखा है पे, पेपर पढ़ कर, एक दो पेपर मैंने देख लिए भाई उनके आंसर सही थे परंतु मार्क्स कम दिए गए हैं जबकि आपकी कक्षा के बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे दिए गए हैं तो कह रहे नहीं नहीं आप सारे पेपर पढ़ें तो मैंने कहा चावल देखने हो गल गए दो दाने देखते हैं एक एक चावल निकाल के नहीं देखा जाता <laughs> तो ऐसी ऐसी बातें हुई जो कि मुझे अभी तक याद हैं कि वो कटु अनुभव जिंदगी के जो कि मेरे को एक सफल व्यक्ति बनाने में बहुत ही कामयाब रहे तो उसके बाद मैंने बैंक के लिए अप्लाई किया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, में मेरा सिलेक्शन हो गया परंतु काल नहीं आई तो उसके बाद मैंने स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला में नौकरी के लिए अप्लाई कर लिया तो स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला में मेरा कॉल आई मैंने ज्वाइन कर लिया फिरोजपुर तो उसके बाद इंडिया का रिजल्ट आया तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले कहते हैं आप चंडीगढ़ ज्वाइन कर लो मैंने कहा भाई अब तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ़ पटियाला ज्वाइन कर लिया इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाता अगर मेरे को आप लुध्याना लोकल देते हो तो मैं आ जाता हूँ कह रहे भाई लुधियाना तो नहीं मिलेगा मैंने कहा चलो तो वहाँ से मेरा बैंकिंग कैरियर शुरू हुआ तो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में उन्नीस में मैंने ज्वाइन किया और 2015 में मैं एज ए चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला से रिटायर हुआ क्या उसके क्लर्क से फिर ऑफिसर बना स्केल वन स्केल टू स्केल थ्री स्केल फोर ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करते हुए तो बहुत अच्छा लगा कि मैं स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का एक अच्छा कार्यकर्ता रहा और वो वहाँ रहते हुए मैंने बहुत अच्छे काम किए इवन बहुत सी रिकवरी करवाई बहुत से डिपॉज़िट लेके आए तो यहाँ तक कि मुझे बैंक की ओर से तीन बार मेरे को प्रशंसा पत्र भी दिए गए कि आपने डिपॉज़िट बहुत अच्छा लिया है आपकी ब्रांच का काम बहुत अच्छा है आपकी ब्रांच का प्रॉफ़िट जो है वो मैक्सीम था हमारी ब्रांच का तो इसके कारण मेरे को काफ़ी प्रशंसा पत्र भी दिए गए <laughs> और आज मैं रिटायर्ड हो गया हूँ तो रिटायर होने के बाद सोशलिस्ट बन गया हूँ सोशल एक्टिविटी में भाग लेता हूँ तो हमारा जीवन जो है जीवन यापन के दौरान शादी मेरी हो गई तो कविता शर्मा से जो कि शामली के रहने वाले हैं इनके पिताजी डॉक्टर थे तो हमारे दो बच्चे हुए एक बेटिया पूजा शर्मा एक बेटा अरुण शर्मा दोनों ही बहुत अच्छी तरह सेटल्ड हैं बेटा थाईलैंड में ओ जो ऑयल ड्रिगिंग कंपनी है उसमें काम करता है हुँ, हुँ, हुँ। और बेटिया फरीदाबाद में रहती है और दामाद ई e एंड वाई कंपनी में अच्छी तरह कार्यरत हैं तो, तो उनकी लाइफ भी सुखिया है दो दो बच्चे हैं तो मैं कहता हूं कि ईमानदारी पे करती है।, सही है मैंने अपने जीवन में कभी किसी से किसी प्रकार का कोई भी रिश्वत कहते हैं या कोई कुछ भी नहीं लिया जिसके कारण मेरी हार अर्न मनी थी और कोई भी किसी प्रकार का गबन नहीं किया जिसके कारण मेरी फैमिली सुखी रही बच्चे अच्छे निकले और मैं कहूंगा कि उनके माताजी कविता शर्मा ने भी बहुत मेहनत की बच्चों को सफल नागरिक बनाने की और सफल इंसान बनाने के लिए तो मेरी धर्म पत्नी का भी उतना ही योगदान है, है जितना कि मेरा अपना है सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपने अपना जीवन में अपना करियर बनाया और यहाँ पर भी हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलता है कहीं भी हम अपने जीवन को जो है आगे बढ़ते हुए भी देखते हैं और कभी कभी जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटती है, हैं कभी हम लोग उसको नेगेटिव न लेकर पॉजिटिव अगर हम सोचते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और जैसे कि आपने कहा कि आप स्कूल के टीचर थे और फिर अचानक सा बैंकिंग सेक्टर में कैसे जाना हुआ क्या कारण बना ऐसे स्कूल टीचर जो था मेरा पार्ट टाइम जॉब एक किस्म कह लो क्योंकि स्कूल टीचर जो था वो उसमें इतनी ना तो इज्जत थी मेरे को ये लगी और दूसरा कि कैरियर में कुछ अच्छा बनने के लिए मेरे को बैंकिंग जॉब ज़्यादा अच्छी लगी तो इसलिए मैं इवन बीएड करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में चला गया तो लोग पूछते थे कि यू आर हेयर बाई चांस और बाई चॉइस मैके आई एम हेयर बाई चांस नॉट बाई चॉइस बैंकिंग सेक्टर मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैं उसमें चला गया जी अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में जब आप गए स्टेट बैंक ऑफ पटियाला फिर वहाँ कई बार ऐसे होता है कि बैंकिंग से स्टेट बैंक जो है ऑल ओवर इंडिया है ट्रांसफर्स वगैरह होते होंगे आपके तो आपका कहाँ ट्रांसफ़र हुआ था कि नहीं बहुत ट्रांसफ़र हुए जब मैं क्लैरिकल में था तो लुधियाना था सबसे पहले मैंने फिरोजपुर ज्वाइन किया 1978 में तो उसके बाद दो साल के बाद मैं लुधियाना ट्रांसफ़र हो गई जो जहाँ मेरा घर था तो छः साल रहने के बाद वहाँ उन्नीस में पंजाब में दंगे दंगे वगैरह होने लगे तो गड़बड़ हो गई तो घर वालों ने कहा कि किसी भी बेटे को हम चार भाई थे दो बहनें थी तो किसी भी बेटे को बाहर सेटल होना पड़ेगा ताकि अगर पंजाब में कोई दिक्कत आती है तो हम वहाँ रह सकें तो उसके बाद मैं समालखा चला गया सभालखा में पाँच साल मैं रहा तो वहाँ इतना अच्छा माहौल बना कोई सुख हो कोई दुख हो तो हमें कार्ड ज़रूर आता था क्योंकि हमारी रेपुटेशन में आरएसएस में ज्वाइन किया हुआ था तो आरएसएस की शाखा लगती थी आरएसएस में जाते थे तो लोगों में इतना था हमारे ऊपर विश्वास कोई भी काम होता था भाई ये आर वालों को बता दो तो फटाफट हो जाएगा इवन एक हमारे कार्यकर्ता की बहन की शादी थी तो मैं वो घटना को बोल नहीं सकता कि दिन की शादी थी चार बजे बारात गई पाँच बजे गली मोहल्ला टेंट सब कुछ इतनी तरह साफ़ सफाई था कोई कह नहीं सकता कि वहाँ शादी हुई <laughs> थी क्योंकि वहाँ के लोग कहते थे अगर आरएसएस वाले आ गए तो अब आपको कोई चिंता नहीं आप सारे पीछे हट जाओ वो निश्चिंत हो जाते थे भाई ये अपने आप ही काम कर लेंगे तो ऐसा भी माहौल रहा तो समालखा में छः साल बहुत अच्छे रहे उसके बाद मैं फरीदाबाद चला गया फरीदाबाद में एज़ हेड के शेयर मेरी अपॉइंटमेंट हुई तो फ़रीदाबाद से मेरी प्रमोशन हो गई तो फ़रीदाबाद से मैं उन्नीस में दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया स्केल वन ऑफिसर बनकर दिल्ली से पालम में रहा पालम से मेरी कनॉट प्लेस में ट्रांसफ़र कर दी गई उसके बाद दो साल बाद मेरी प्रमोशन हुई फिर मैं आगरा चला गया आगरा से फिर प्रमोशन हुई तो मेरे को पंजाब भेजा गया पंजाब में रहा उसके बाद चंडीगढ़ रहा चंडीगढ़ के बाद फिर दिल्ली आए दिल्ली के बाद फिर मेरे को ये बाघा पुराना है जगह पर मोगा में पंजाब में तो वहां लगाया गया तो जीवन में मैं जहां भी गया पर एक बात मैं आज शेयर करता हूं आप सभी के साथ कि मैं अपनी फैमिली को साथ नहीं लेके गया फैमिली मेरी मिसिस कविता शर्मा ने संभाली जिसके कारण कि मैं घूमता रहा वो एक जगह स्थिर रहे और बच्चों को जो बनाने का काम था जो बच्चों को पढ़ाया लिखाया बनाया वो सबसे ज़्यादा योगदान मेरी पत्नी श्रीमती कव, कविता शर्मा का रहा जी बैंकिंग सेक्टर में जब आप काम कर रहे तो जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे आपकी बदली होती थी ट्रांसफ़र होता था आ, कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करते थे किस तरह की बातें दिक्कतें क्या होती थी हर जगह नई जगह जाना होता था परंतु मेरा सौभाग्य था कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता रहा तो आर एस एस की शाखाएं सभी जगह होती हैं तो अच्छा। सबसे पहले शाखा वाले आगे पकड़ लेते थे हाँ भाई अपना एक कार्यकर्ता आ रहा है तो अच्छा, अच्छा कार्यकर्ता है उसको पकड़ो अच्छा, तो जब भी जहाँ भी गया तो आरएसएस ने मेरा बड़ा योगदान दिया जब मैंने बी की तो भी मैंने आर के कार्यालय में रह कर की तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई तो आर वाले काफ़ी कॉपरेटिव और हेल्पिंग नेचर के रहते हैं तो जब भी मैं जहाँ गया तो मेरे को वहाँ कोई ना कोई साधन मिल गया रहने के लिए और अपना काम करने के लिए तो मेरे को किसी कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई थोड़ी बहुत कठिनाई तो होती है कोई भी हो खाना मैं स्वयं बनाता था आप ही तो लोग जो है फरोजपुर में वो कह रहे अपना टिफ़िन मेरे को दे जाओ हमारा टिफ़िन आप ले जाओ क्योंकि आप जो छड़े लोग हैं वो खाना अच्छा बनाते हैं खूब घी छोंक छोंक अच्छा लगाते हैं इस चक्कर में। <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण जो इस वक्त सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा कि अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जीवन में जैसे कि हर व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ संगीत या भक्ति ज़रूर करता है तो आप किसकी की भक्ति करते थे क्यों करते थे हम हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं जी तो हनुमान जी रामचंद्र जी लक्ष्मण और श्री सभी ये पूजा करते हैं सभी देवता एक समान हैं किसी कोई भी बड़ा छोटा नहीं है मैं चाहूँगा कि आप किसी एक को अपना देवता मानकर उसकी भक्ति करें और हर प्रकार से आप संपर्ण कर दें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो उसको याद करें वो आपकी सहायता करेंगे आप पूजा किस तरह से करते हैं, भजन करते या सिर्फ जिस तरह से भी आप करते थे उसके बारे में बताएँ तो मैं सबसे पहले गायत्री मंत्र करता हूँ उसके बाद जो गणेश जी की आरती करते हैं और उसके बाद ये ओम जय जगदीश अले आरती करते हैं और ये गायत्री मंत्र करते हैं और महावृत्यंजय मंत्र करते हैं अच्छा, अच्छा। तो मेरा रूटीन है मैं रोज़ जोत जगाकर कर ये कार्य नित्य प्रति करता हूँ आपका दिनचर्या किस तरह का है जैसे कि दिनचर्या काफ़ी शुरू में तो जब बैंकिंग में थे आजकल रिटायर होने के बाद टोटल लाइफ नई लाइफ शुरू हो जाती है जी जी। तो आजकल मैं लगभग साढ़े चार उठता हूँ साढ़े बजे क्लास लेता हूँ योगा की मैं भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूं तो भारतीय योग संस्थान के शिक्षक के नाते कार्य करता हूं तो हमारे केंद्र में पंद्रह से बीस लोग आते हैं उनको योगा सिखाता हूं स्वयं भी करता हूं उसके बाद मैं एक मंदिर है हमारा मंदिर का कोषाध्यक्ष हूँ तो वहां जैसे जन्माष्टमी का कार्यक्रम आ रहा है या कोई ना कोई कार्यक्रम चलता रहता है कोई रामायण की कथा हो गई या कोई सुंदरकांड का पाठ हो गया अमावस्या वह भंडारा भी लगाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ योगदान रहता ही है तो एक दो घंटे वहाँ मंदिर में लगाता हूँ तो इसके अतिरिक्त मैं अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेजिडेंट हूँ तो राय आर की तरफ से भी हम कोई मेडिकल चेकअप कैंप ब्लड डोनेशन कैम्प या पौधा रोपण कैंप इस प्रकार कैंप लगाते रहते हैं जिसमें काफ़ी लोगों का सहयोग मिलता रहता है इसके अतिरिक्त शाम को हम सीनियर सिटीज़न क्लब बना हुआ है हमारा उसमें बैठते हैं पांच सात लोग तो अपने दिल का हाल बताते हैं कहते हैं अगर आपने दिल के दरवाज़े खोले होते यारों के साथ तो आज डॉक्टर को दिल खोलना लेना पड़ता औजारों के साथ <laughs> <laughs> तो औजार भी यूज़ करने पड़ गए क्योंकि अगर हमने अपने दिल की बातें किसी से नहीं की इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने दिल की बात ज़रूर किसी न किसी से करते रहना चाहिए तो वो अच्छा रहता है तो इस प्रकार जीवन यापन की अपना दिनचर्या चलती रहती है तो अपने आपको पूरा बिजी रखता हूँ कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो और स्वस्थ रहो <laughs> अपने आपको व्यस्त रहो मस्त रहो और स्वस्थ रहो सही बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी आनंद आ रहा होगा और जो डेली रूटीन की बातें राजेंद्र शर्मा जी ने बताया जैसे सवेरे उठते हैं और फिर योगा टीचर है तो योगा कराते हैं और हम यही जानना चाहते हैं कि अपने जीवन में हम भी अगर सवेरे उठ जल्दी से अपना जो है स्नान आदि करने के बाद एक आधा घंटा जरूर योगासन करना चाहिए जिससे हमारा जो है आ, सेहत अच्छा हो सकता है नहीं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं तो डेली रूटीन में कहीं ना कहीं हम अपने व्यायाम के लिए या मेडिटेशन के लिए एक स्थान दें ताकि हमारा जीवन जो है सुखद रहें बहुत ही खुशनुमा रहें चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर जैसे कि राजेंद्र शर्मा जी ने भक्ति की बात कही तो आरती की बात कही और मैं चाहूँगा कि ओम जय जगदीश हरे खुद भक्ति गीत जो है अभी हम सुनते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडिस्टेशन रिडमार्थ वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो